राधा हरि गोविंद जय जय राय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय जय जय गोविंद जय जय राधा रमन हरी गोविंद जय जय sadharaman hari gobind jay jay govind jay jay gopal jay jay govind jay jay sadharaman hari gobind jay jay sadharaman hari gobind jay jay श्री श्री श्रीमद महाप्रभु की सन्यास ग्रहण करने के छठे वर्ष श्रीमद वृंदावन यात्रा हुई और उस वृंदावन यात्रा में श्रीमन महाप्रभु पहले काशी पहुंचे और काशी में किसी महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ने श्रीमन महाप्रभु को उस समय निमंत्रण किया उसने अन्य संयासी गणों का भी निमंत्रण किया और उनके साथ में श्री महाप्रभु का भी निमंत्रण किया महाप्रभु किसी के निमंत्रण को सामान्यता स्वीकार नहीं करते हैं पांत श्री महाप्रभु ने इस महाराष्ट्रीय ब्राह्मण के निमंत्रण को स्वीकार किया है वो महाराष्ट्रीय ब्राह्मण कह रहा है कि महाराज श्री आपकी अपूर्व महिमा है पांत प्रकाशानंद वे आपके प्रति अनादर का भाव रखते हैं और उन्होंने तीन बार आपके नाम को भी पूरा पूरा नहीं बोला चैतन्य चैतन्य कहा कृष्ण चैतन्य पूरा नाम नहीं ले रही कृष्ण शब्द शब्द उनके मुख पर नहीं आ रहा है चैतन्य चैतन्य कहकर करके निरादर के साथ में आपका नाम ले रही हैं श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि श्री कृष्ण बड़े कृपालु वे आत्मा रामगणों को भी आकर्षित करने वाले हैं और श्री कृष्ण के चरणारिंद की तुलसी की गंध यदि संकादकों की नाश्का में जाए तो उनको भी क्षोभ उत्पन्न हो जाता है ज्ञानियों को भी ऐसा कृष्ण नाम बहुत महत्वपूर्ण पूर्ण होकर के विराजमान आत्माश्च मुनियो निर्गंथाप्य रुक्रमे कुर अहित की भक्ति जो आत्मागण जिनकी सारी ग्रंथियां समाप्त हो गई हैं वे भी श्री हरि में अपूर्व भक्ति करते हैं श्री कृष्ण चरण उनके साथ में जिनका संबंध नहीं है उनको भी चरण की तुलसी मात्र कृष्ण नाम तो बहुत बड़ी बात है चरण की तुलसी की गंध मात्र ज्ञानियों के चित्त को भी आकर्षित कर लेती है इतना प्रकरण कराए श्रीमद महाप्रभु कह रहे हैं इसलिए तुम मन में दुख मत पाओ अतएव कृष्ण नाम एक सौ प्यार है सत्रह में परिचे की एक सौ चौतीस में प्या अतएव कृष्ण नाम न ना आई से तार मुखे मायावादी गण याते महाबहर मुख्य श्रीमद् महाप्रभु कह रहे हैं हरि क्योंकि ज्ञानी जन ब्रह्म को निर्विशेष मानते हैं और उनमें जितने भी ब्रह्म में जितने भी, भी गुण आए हैं वे गुण कहीं माया के प्रभाव से आए हैं ऐसा उनका मत है वैष्णव का मत नहीं है ऐसा उनका मत है कि जो विशेष है वह भ्रम के कारण ही उत्पन्न हुआ विशेष कहते हैं भेद सहिष्णु अभेद जिसमें भेद दिखे पर भेद हो नहीं उसका नाम विशेष है तो ब्रह्म में कभी कभी भ्रम से उसमें रूप दिखने लगता है भेद न होने पर भी जहां भेद दिखे भेद नहीं है अभेद है परतु अभेद में भी भेद दिखने लग जाए उसको विशेष कहते हैं तो ब्रह्म में विशेषता है नहीं वो निर्विशेष है परंतु कभी कभी भ्रम के कारण उसमें विशेष की कल्पना कर ली जाती है कैसे उसके लिए तीन दृष्टांत दिए विशेष के दृष्टांत में के सत्ता सती तालो नित्या भेदो भिन्न इसकी सत्ता है सत्ता है अब जो सत्ता है वो है का नाम ही सत्ता है परंतु फिर भी कहीं अभेद होने पर भी किसी के अस्तित्व होना और उसकी स्थिति होना यह दोनों एक ही चीज है अस्तित्व को हो स्थिति को हो एक चीज ही है परंतु कह दिया जाएगा कि उसकी सत्ता है सत्ता कहने से ही है का भाव प्रकट हो रहा है परंतु फिर भी है शब्द का प्रयोग अलग से किया गया तो सत्ता सती ये विशेष का दृष्टांत हो गया अभेद होने पर भी भेद भेदो भिन्न एक कागज था और उसके टुकड़े कर दिए और कह रहे हैं ये जो भेद है यह भिन्न हो गया तो जो भेद है वो ही भिन्न हुआ भेद भिन्न में कोई अलग चीज नहीं है अलग अंतर नहीं है परंतु तो फिर भी कहीं समझाने के लिए अद्वैत तो होने पर भी कहीं भेद दिखा दिया कि भेद नामक एक जो पदार्थ था एक क्रिया थी वह यहां हो गई तो भेदो भिन्न भेद अब अलग हुआ तो सत्ता सती भेदो भिन्न कालो नृत्य काल नित्य है काल माने जो सबके ऊपर शासन करे जो नित्य होगा वो ही शासन करेगा परंतु तो यहां कह दिए कि कालो नृत्य तो जो निर्विशेष भिन्न था अर्थात जिसमें भेद नहीं था जैसे उसमें भ्रम के कारण भेद की कल्पना कर कल ली जाए ऐसे ही श्री भगवान के स्वरूप में भी माया के कारण कहीं ब्रह्म के स्वरूप में भी माया के कारण स्वरूप की कल्पना कर ली जाए जो निर्विशेष ब्रह्म था उसको भ्रम के कारण सविशेष मान लिया गया मूल रूप में निर्विशेष ही, ही है तो ज्ञानियों का कहीं यह मत रहा कि जो परतत्व है वह परतत्व गुणों से रहित है विशेष से रहित है विशेष की यदि उसमें कल्पना विशेष माने विशेषण एडजेक्टिव उनमें गुणों की यदि कल्पना की गई तो वह काल्पनिक है वह भ्रम के कारण तो इसलिए वे कृष्ण नाम का उच्चारण नहीं करते हैं तो अतएव कृष्ण नाम न ना आय से पाल मुखे अद्वैत तो केवलाद्वैत के, तो के आचार्य जो प्रकाशानंद हैं उन्होंने कृष्ण नाम का उच्चारण नहीं किया क्योंकि वे कृष्ण नाम को तत्व तो नहीं मानते हैं वे तो निर्विशेष को ही तत्व तो मानते हैं ज्ञानियों का एक स्वभाव है ज्ञानी का जो सूक्ष्म है उससे स्थूल की उत्पत्ति मानते हुए कहते हैं सूक्ष्म से स्थूल की उत्पत्ति होगी कृष्ण यदि स्थूल है तो उनकी उत्पत्ति कहीं सूक्ष्म से होगी उनका मत ये है परंतु वैष्णवगढ़ कहते हैं कि नहीं श्री कृष्ण सारे गुणों से युक्त हैं सेठ जी की इच्छा है कि सेठ जी अपने कितने धन को दिखाएं कितने धन को नहीं दिखाएं तो ठाकुर चाहे तो कभी अपने वैभव को दिखाते हैं अपनी शक्तियों को दिखाते हैं जहां नहीं दिखा रहे हैं इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उनके पास में धन नहीं है उनके पास में शक्ति नहीं है शक्ति का उन्होंने केवल प्रकाशन मात्र नहीं किया है अन्यथा ब्रह्म में सारी शक्तियां विद्यमान हैं ब्रह्म सविशेष होकर के ही विराजमान है ब्रह्म निर्विशेष होकर के विराजमान नहीं तो यहां पर जितना भी ये डिबेट जो चल रही है वाद विवाद जो चल रहा है वो वाद विवाद इस बात को लेकर के है कि ब्रह्म सविशेष है कि निर्विशेष विशेष का तात्पर्य है एडजेक्टिव विशेष का तात्पर्य विशेषण ब्रह्म में कोई विशेषण लग सकते हैं कि नहीं लग सकते हैं ज्ञानियों ने एक बात कही कि ब्रह्म में विशेषण नहीं हो सकता है जो व्यापक पदार्थ है उसमें विशेषण नहीं हो सकते हैं विशेषण लगाए जा रहे हैं तो वो कही भ्रम के कारण लगाए जा रहे पंथ वैष्णव ने कहा कि नहीं वह पदार्थ परतत्व सारे गुणों से युक्त है अब ये परतत्व की इच्छा है कि वो अपने कितने गुणों को प्रकट करता है ब्रह्म रूप में वो अपने गुणों को प्रकट नहीं करता है परमात्मा रूप में वो अपने कुछ गुणों को प्रकट करता है भगवान रूप में वो अपने संपूर्ण गुणों को प्रकट कर देता है इसलिए ऐसा मानना कि सूक्ष्म से ही स्थूल प्रकट होता है ऐसा नहीं है वो पदार्थ जो परतत्व है वह सर्वरा सर्वरा सारी शक्तियों से युक्ति ही है वह अपने आप में उसमें सूक्ष्म स्थूल का भेद नहीं है वह चिन्मय होकर के ही विराजमान है और चिन्मय में सारी शक्तियां सर्वदा पहले से ही विराजमान हैं, इसलिए उन शक्तियों को अलग नहीं कहा जा सकता है तो ज्ञानी जन कृष्ण को कहीं माया के कारण या अज्ञान के कारण भगवान के स्वरूप को कहीं मानते हैं उसको मानेंगे चिन्ह में परंतु चिन्ह में मानते हुए अज्ञान के उसको मानेंगे अज्ञान रूप ही और अज्ञान रूप हटा करके भगवान के रूप का त्याग करके फिर निर्गुण ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे निर्गुण ब्रह्म में पहले भगवान के स्वरूप का ध्यान करेंगे क्योंकि वो चिन्हय है चिन्हमय के द्वारा माया की निवृत्ति हो जाएगी और जब माया की निवृत्ति हो गई तो भगवान के चिन्ह घनश्याम स्वरूप का भी त्याग कर देंगे और घनश्याम स्वरूप का त्याग करके निर्गुण जो ज्योति रूप ब्रह्म है उसमें ही वे अपने आप को स्थित मान इसलिए कृष्ण नाम का उच्चारण ही कर रहे हैं और ऐसा करने पर भगवान के स्वरूप के वे अपराधी हो जाते हैं अपराधी हो गए इसलिए अत कृष्ण नाम न ना आय से तार मुखे उनके मुख पर कृष्ण नाम नहीं आ रहा है मायावादी गण याते महाभिर् मुखे इसलिए मायावादी गण भगवान के स्वरूप को दिव्य चिन्ह में माया मानते माया तो मानते हैं परंतु तो त्रिगुणात्मक माया नहीं मानते इतना जरूर है जो वास्तविक पुराने हैं ज्ञानी हैं श्री शंकराचार्य मत्सुर सरस्वती ऐसे श्री वर्तमान में श्री कर्पात्री जी ऐसे ऐसे जो ज्ञानी हैं वे भगवत स्वरूप को चिन्ह चिन्हयी मानेंगे उनको त्रिगुणात्मक नहीं मानते हैं पर मानते हैं माया और माया मान करके उसका त्याग कर देंगे उसका केवल उपयोग कर लेंगे संसार की निवृत्ति के लिए कृष्ण स्वरूप का ध्यान करने से हमारा संसार बंधन दूर हो जाए इसके लिए भक्ति का उपयोग करेंगे और जब संसार बंधन उनका दूर हो गया तो उनका ध्यान उनका लक्ष्य कृष्ण की सेवा नहीं है उनका लक्ष्य है श्री ब्रह्म में लीन हो जाना ब्रह्म में सायुझ प्राप्त करना लेना यह उनका लक्ष्य इसलिए मायावादी गण याते महाबहिर मुखे भगवत स्वरूप को क्योंकि वे कहीं ना कहीं माया मान रहे हैं इसलिए मायावादी जन कहीं ना कहीं बहिर्मुखे हैं और बहिर्मुख होने के कारण श्री प्रकाशानंद उनके मुख से कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य ये पूरा नाम नहीं लिखला चैतन्य चैतन्य कर करके केवल बोलते रहे कृष्ण नाम उनके मुख पर नहीं आया पूरे प्रसंग को फिर से समेकित करने मान कंसलिडेट करने कि एक विवाद उत्पन्न हुआ कि जो परतत्व है वह शक्ति से युक्त है कि शक्ति से युक्त नहीं है ज्ञानियों ने पूर्व पक्ष रखा कि वह शक्ति से युक्त नहीं हो सकता है शक्ति से युक्त होगा तो सीमित हो जाएगा जो भी वस्तु तो शक्ति से युक्त है वो कहीं सीमित हो जाएगी देश और काल की सीमा में वो आ जाएगी कृष्ण यदि हैं तो कृष्ण कहीं न कहीं देश और काल की सीमा में आ गए नारायण कहीं देश काल की सीमा में आ गए इसलिए नारायण परम उपास्य नहीं ज्ञानियों ने एक सिद्धांत दिया कि जो परतत्व तो है उसको यदि कहीं गुणों से युक्त रूप से युक्त मान लिया तो रूप और गुण से युक्त मानने पर वो कहीं लिमिटेड हो जाएगा कहीं ना कहीं देश काल की सीमा आ जाएगी वैष्णव इसका जवाब देंगे वैष्णव इसका जवाब देते हैं बोलना ऐसा नहीं है भगवान में अचिंत शक्ति है और वो शक्तियां विद्यमान हैं, शक्ति नहीं होती तो वे प्रकट कैसे होती किसी में शक्ति है तभी तो वो वस्तु प्रकट हो रही है शक्ति नहीं है तो वह प्रकट नहीं होगी जैसे मिट्टी से घड़ा बनाने के लिए मिट्टी को ही लेना पड़ेगा मिट्टी में घड़ा बंदे की शक्ति है जैसे वस्त्र बनाने के लिए सूत को ही लेना पड़ेगा तो कोई न कोई सूत में है, कपास में वस्त्र बनने की शक्ति विद्यमान थी इसीलिए तो बना हर एक वस्तु से हर एक वस्तु नहीं बन सकती है ऐसी स्थिति में भले निर्विशेष जिसको तुम तो उसने अपने को प्रकट नहीं किया है परंतु तो उसके भीतर सारी शक्ति हैं। यहां तक कि एक बात पूरी हुई कि वो परतत्व निर्विशेष नहीं है उसमें सारे विशेष हैं अब ये सेठ जी की इच्छा के ऊपर है कि वे अपने शक्तियों को दिखाएं या नहीं दिखाएं जहां पूर्णता दिखाते हैं वो है भगवत स्वरूप जहां कुछ दिखाते हैं वो है परमात्मा स्वरूप जहां नहीं दिखा रहे हैं वो है ब्रह्म स्वरूप तो बदंत तत्व विदा हा। परमात्मेति भगवान शब्द थे ब्रह्म परमात्मा भगवान ये तीन रूपों में वो परतत्व अपने आप को प्रकट करता है परंतु तो तो वो सशक्ति की ही है शक्ति से युक्त होकर के ही विराजमान ज्ञानीगण ये कहते हैं कि वो जो परतत्व है उसमें शक्ति कहीं भ्रम के कारण आई शक्ति चिन्हमय है परंतु तो मूल रूप में वे शक्तियां नहीं है मूल रूप में वह निर्विशेष होकर के ही विराजमान जो शक्ति दिख रही है, है वह भ्रम के कारण आया है अब भ्रम के कारण आया तो भगवान की शक्ति क्योंकि चिन्हय है इसलिए चिन्हमय शक्ति से संसार की निवृत्ति होगी केवल ज्ञान से संसार की निवृत्ति नहीं हो सकती है जैसे कीच से कीच को नहीं धोया जा सकता इसी प्रकार सात्विक ज्ञान से माया की नृत्ति नहीं हो सकती चिन्हमे वस्तु होगी उससे ही माया की नवृत्ति होगी जो शुद्ध जल है उससे कीच को धोया जाएगा मैले जल से कीच को धोने धोने पर मैल रह जाएगा ऐसे ही ज्ञान है सात्विक भक्ति है चिन्हय संसार की निवृत्ति करनी है तो भक्ति का आश्रय लेना पड़ेगा और इसीलिए श्री शंकराचार्य भगवत् आदर पूर्वक ये कहते हैं कि ना भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भजमोम श्री मसव सरस्वती वे भी यही कहते हैं कि बंशी विभूषित कर नवनीत आवात पीताम्बरा अरुणबिम्ब फलादात पूर्णेन्द्र सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात कृष्णात परम तत्व महामन किमत और कृष्ण नाम का वे भी उच्चारण करते हैं क्योंकि नाम कृष्ण ये चिन्मय है चिन्मय के द्वारा माया की निवृत्ति होगी ज्ञान सात्विक है सात्विक के द्वारा संसार की निवृत्ति नहीं होगी ये उनका तर्क था इसे शंकराचार्य भी भक्ति को आश्रय ग्रहण करेंगे भक्ति का त्याग नहीं करेंगे भगवान के स्वरूप को भी मानेंगे, नित्य मानेंगे नित्य मानते हुए भी ये कह देंगे परम परम उपास से नहीं है यह कहीं भ्रम के कारण ही उपस्थित हुआ है और भ्रम की नृत्य होने पर बचेगा अंत में निर्गुण इसलिए उसकी आराधना करो परम उपास्य में कूटस्थ रूप में जो स्वरूप है कूटस्थ स्वरूप जिसमें लय और विक्षेप नहीं है उसको कहते हैं कूटस्थ लय विक्षेप रहितम कूटस्थम जो लय और विक्षेप माने जो कभी समाप्त न हो और जिसमें परिवर्तन न हो ऐसी स्थिति को कूटस्थ कहेंगे जैसे कोई घाड़ा है अब एक दृष्टांत एक अंश में दृष्टांत दिखा रहे पूर्ण दृष्टान है घड़ा अंत में क्या कहां पर जाकर के कूटा कौन सी बचेगी मिट्टी जितने भी भाई हैं उनका कूटा स्वरूप क्या होगा मृत्यु ये हुआ तो ऐसा हो जाएगा ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ ऐसा हुआ चलते जाओ तो तो करते जाओ अंत में जाकर के कहा रुकोगे मृत्यु पर अब मौत हो जाएगी बस यहां पर यहां पर बात स्थिति में तो भाई की जो कूट स्थिति है वह अंत में मृत्यु है ज्यादा से ज्यादा क्या होगा बोल ज्यादा मृत्यु हो जाएगी यहां पर जाकर के जितने भी भय जितने भी कष्ट उन सबों की अंतिम स्थिति कूट स्थिति जैसे मृत्यु है ये एक ये में है पूर्ण नहीं। तो एक अंश में दृष्टान दिया ऐसे ही सर्व स्थिति में वो जो है है निराकार जी ने ने कहा जी में इस बात को विशेष रूप से स्थापित किया कि निषेध निषेध करने से काम नहीं चलेगा निषेध भी कहीं ना कहीं स्वीकृति मानना पड़े आप ये कह रहे हैं सत अर्थ असत प्रतियोगी जो असत नहीं है असत से उल्टा है ज्ञान का अर्थ सच आनंद जैसे ब्रह्म को कहा गया तो सत अर्थ सत्य लेकर के माने कृष्ण आकार हैं ऐसा न लेकर के असत का प्रतियोगी इतना मात्र भी करेंगे शंकराचार्य ज्ञान का अर्थ अज्ञान का अज्यांका प्रतियोगी अज्ञान का उल्टा रिवर्स यह अर्थ करेंगे आनंद का अर्थ दुख प्रतियोगी बोले भाई ये ये अर्थ नहीं चलेगा आप जिस तरह व्याख्या रहे हैं भाई माना उसमें दुख नहीं है परंतु कुछ तो होगा इसलिए कहीं ना कहीं आकर के तुमको कोई ना कोई वस्तु को तो स्वीकार करना पड़ेगा इसलिए श्री सर्वसंधनी में श्री जीव गोस्वामी जी ने कहा बोले ये बात तो बिल्कुल वही हो जाएगी जैसे घट कुम प्रभात इस न्याय न्याय को दिया एक व्यक्ति ये मन में विचार करते हुए घर से जल्दी माल ला लाद करके <coughs> माल लाद करके चले के पांच किलोमीटर दूर जाकर के चुंगी आती है और चुंगी पर आदमी आते हैं टैक्स वसूल करने वाले वे छह पे आते हैं इसलिए अपन जल्दी से चले तो निकल लिए वे पांच बजे ही अधेरे में ही को कोई देखेगा नहीं अंधेरे में पार हो जाएंगे चुंगी परंतु जैसे ही वे चुंगी पर पहुंचे उस नाके पर पहुंचे सो वहां पर पता लगा प्रकाश हो गया है और सूर्योदय हो गया है और उसी समय वो चुंगी का जो इंचार्ज है वो आ गया है और वो अपना ताला खोला है गाड़ी गाड़ी जा रही है रुक जाओ आगे नहीं इसमें क्या माल है इसका टैक्स दो तो टैक्स से बचने के लिए निकले और ठीक जहां जिससे बचना चाह था वहां पर ही प्रभातकाल हो जाए इसको कहते हैं न्याय शास्त्र में एक न्याय दिया गया घट्टु कुटिया प्रभात माने जो पोस्ट है वहां पर ही प्रभात हुआ चार ऐसे के में निकल जाएंगे कोई देखेगा नहीं परंतु वहां पर ही प्रभात ऐसे ही श्री जीव गोसाम जी कह रहे हैं शास्त्रार्थ करते हुए कि आप जो ये कह रहे हो कि वो परतत्व गौ से युक्त तो नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता है उसमें गुण कहीं ना कहीं है उसका अस्तित्व है वो ऐसा नहीं है नहीं है तो नहीं कहने से काम नहीं होगा जितने भी निषेध हैं वे सब सावधि होते हैं निषेध निर्वधि नहीं होता है वो ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है इसका मतलब कुछ ना कुछ है निषेध करने का मतलब कहीं अभाव नहीं है एक सीमा तक निषेध किया गया जैसे पृथ्वी समुद्र तक है नहीं बेला तक समुद्र का जल है इसका मतलब है कि पृथ्वी पर समुद्र का जल नहीं है परंतु तो वहां के बाद में कहीं समुद्र है कोई न कोई चीज है तो जहां भी निषेध किया जाता है वो तो निषेध सर्वदा सावधि होता है इसलिए श्री कृष्ण तत्व का निषेध नहीं किया जा सकता है वैष्णवों का जो तर्क है वो वैष्णवों का तर्क ये है कि आप निर्गुण निराकार कह करके भगवान के स्वरूप नाम धाम लीला इनको पूरी तरह से निषिद्ध नहीं कर सकते हैं परंतु यदि प्रकाशानंद जी ब्रह्म तत्व का विचार करते हुए चैतन्य चैतन्य का तो प्रयोग कर रहे हैं और कृष्ण शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं कृष्ण चैतन्य नाम नहीं ले रहे हैं उनके नाम रूप गुण इन सब का निषेध कर रहे हैं तो ये निषेध करना उनका तर्क संगत नहीं है इसलिए वे भगवान का अपराध कर रहे हैं भगवान के नित्य स्वरूप को न मानना यह अपने आप में एक अपराध हो गया भगवान के गुणों का निषेध करना गो का अपमान हो गया भगवान की शक्तियों का अपमान हो जाएगा और अपमान करने पर फिर कृष्ण उनके ऊपर कृपा नहीं करे इसलिए प्रकाशन के मुख से कृष्ण नाम नहीं निकला वह चैतन्य चैतन्य ही कह रहे हैं प्रकाश कृष्ण नाम उनके मुख से नहीं निकला अतः कृष्ण नाम न ना आई से तार मुखे प्रकाशन के मुख पर कृष्ण नाम नहीं आया मायावादी गण याते महाबहिर्मुखे क्योंकि मायावादी गण महाबहिर्मुखे हैं वे भगवान के नाम रूप गुण लीला पढ़कर इन सब को कहीं भ्रम के कारण मानते हैं भले नित्य मानते भले उनको चिन्मय मानते हैं परंतु तो चिन्मय को भी भ्रम मानते हैं पर सत्य को वे परम सत्य करके परम सत्य करके नहीं मानते हैं आपेक्षिक सत्य करके मानते हैं कृषि के रूप को सत्य तो कहेंगे परंतु तो आपेक्षिक सत्य कहेंगे मोक्ष सत्य नहीं कहेंगे तो मुक्ष सत्य करके नहीं मानते हैं इसलिए वे भयमुख हैं अब भगवान कह रहे हैं मैं तो यहां पर आया था अनर्पित चरी भक्ति प्रदान करने के लिए पृथ्वी के ऊपर शुद्धा भक्ति और शुद्धा भक्ति का भी सर्वोत्तम जो स्वरूप है वो है अनर्पित चरी भक्ति मंजरी भाव की भक्ति रागानुगा भाव की भक्ति उसे प्रदान करने के लिए मेरा आगमन हुआ था अनर्पित चरि चरा परंतु यहां पर इन अद्वैतवादी सन्यासियों के बीच में मेरा यह चिंत्य जो भाव है मेरा जो मंजरी भाव है अनर्पित चरी जो भाव भक्ति है वो बिक नहीं रही है तो भाव काली बेचते आमे बेचीते काशीपुरी काशीपुरी में मैं भाव रूपी अपने माल को बेचने के लिए आया ये काली शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं भाव रूपी कालमा को बेचने के लिए ये काली शब्द का प्रयोग भगवान अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं श्री महाप्रभु ये उनके वचनों का अनुवाद मात्र कर रहे हैं कि वे लोग भक्ति को कहीं माया मानते हैं कालापन मेलपन मानते हैं और भक्ति को त्याग करके शुद्ध ब्रह्म में लीन हो जाना इसको ही वे परम्परा लक्ष्य करके मानते हैं परंतु आया था भावकाली को बेचने के लिए परंतु यहां पर मेरे भाव को कोई ग्रहण करने वाला है ही नहीं प्रेमा भक्ति को इन ज्ञानियों की नगरी में आकर के प्रेमा भक्ति को कोई ग्रहण करने वाला है नहीं इसलिए ग्राहक नहीं ना बिकाए लया या घरे अब तो स्थिति यह हो रही है कि गट्ठर मेरे पास में माल योगी तो हैं है बिक नहीं रहा है यहां काशी में इसलिए अब इसको या तो दो ही रास्ते हैं इसका एक उपाय यदि मांग नहीं है तो मूल्य को घटाओ या फिर अपना माल लेकर के जाओ जब समय आएगा तब होगा तब बेचेंगे जहां बिकता हो वहां पर जहां मांग होगी वहां बेचने के लिए या तो जाओ तो या तो इस माल को लेकर के वृंदावन जैसी जगह पर जाओ जहां भाव रूपा रूपी ये रत्न खूब बिके प्रेम रूपी रत्न खूब बिके और उसके ग्राहक हों तो या तो इसको लेकर के मैं वृंदावन जाऊं या फिर यह है कि अभी भाग लेकर के आया हूं अब लगता यह है कि इस भाव को लेकर जाने में यो बड़ा प्रयास होगा बड़ा खर्चा हो जाएगा तो यदि किसी व्यापारी के व्यापारी ये अनुभव करता है कि वापस माल को ले जाने में बहुत नुकसान हो जाएगा खर्चा और ज्यादा हो जाएगा फिर वो क्या करता है कि अपनी माल की मांग न देख करके मांग पूर्ति का नियम है इसलिए वो अपने माल के मूल्य को घटा देता है और आधे पर्दे दाम में भी किसी तरह से अपने स्टॉक को निकालने का प्रयास करता है कहता है कि भाई हमारे अः गोदाम में दुर्भाग्य से आग लग गई और दुर्भाग्य आग आग लग गई और ऐसी स्थिति में हम एकदम डाउन हो गए अब जितना माल बचा है जैसा भी माल बचा है कहीं कोई उसमें दाग भी हो तो ऐसी स्थिति में दाग भी है तो उनको कम मूल्य में बेच देंगे साड़ी बेचने वाले कपड़ा बेचने वाले प्राय एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं कि हमारी दुकान में आग लग गई वर्षा आ गई नीचे से कहीं से घुन पैदा हो गई कीड़े पैदा हो गए और उनमें जरा जरासी साड़ी का मूल्य तो है पांच हजार परंत इसमें एक छेद हो गया है पहनोगे तो दिखेगा नहीं वो छेद कहा है कहीं अः में आ जाएगा कोई कठिनाई नहीं है परंत जगह से छेद है और पांच हजार की जो साड़ी है उसको हम सौ रुपए में दे रहे हैं पांच सौ रुपए में दे रहे हैं तो जैसे एक बेचने वाला अपने माल को कहीं ना कहीं स्टॉक को निकालने के लिए कि दुकान बंद हो गई है स्टॉक निकालना है इसलिए हम उसको आधे पर्दे दाम में ही बेच रहे हैं वहां पर वो बिल्कुल वही बनिया की बात कर रहे हैं व्यापारी <laughs> पद की बात कर रहे हैं कि भाव काली बेचते हैं। आमी आईलाम काशीपुरे मैं बा ग लेकर के इतना बड़ा कारगो लेकर के यहां पर आया था अपनी भाव रूपी प्रेम भाव रूपी इस माल को बेचने के लिए परंतु ग्राहक नहीं यहाँ काशी में कोई ग्राहक नहीं है ना बिका है यहाँ माल बिक नहीं रहा है इसलिए या तो ये स्थिति है कि अपने माल को वापस लेकर के वापस जाऊं नवदीप नवदीप जाना उचित नहीं है आगे मुझे जाना है ना बकाय लाए या घरे परंतु एक दूसरा उपाय है कि भारी बोझा लया आई नाम केमंग लयाब इतना भारी कार्गो लेकर के आया हूँ इतना भारी माल लेकर के आया हूँ और इसको लेकर के मैं वापस लौट करके कैसे जाऊं ले जाने में भी वहां खर्चा हो जाएगा वो कोई कम खर्चा है क्या अब उस खर्चे को बचाने का तो ये ये की उपाय है कि थोड़ा माल का दाम घटा करके जैसे बिके वैसे ही बेच बिचू दो पांच हजार की साड़ी भले पांच में बेच दी जाएगी कोई बात नहीं किसी तरह से बिक जाए किसी तरह से स्टॉक खाली हो जाए तो अल्प स्वल्प मूल्य पाई ले एथाई अल्प स्वल्प मूल मिल जाए तब भी मुझे यहां काशी में ही उसे बेचना है एप आत्मसात करी प्राते उठी मथुरा चली लगोर हरी ऐसा श्री महाप्रभु ने कहा यहां पर बेचे बेच के जाऊंगा ऐसा श्री महाप्रभु ने कहा और कह रहे चिंता मत करो ये माल यहीं पड़ा है यहीं छोड़ करके जा रहा हूं फिर वृंदावन से जब लौट करके आऊंगा तब प्रकाशन के ऊपर कृपा कर दो ऐसा कहकर के श्री बलभद्र आचार्य इनको संग में लेकर के श्री महाप्रभु मसरा की ओर चले क्योंकि लक्ष्य तो इस समय मसरा के लिए निकले थे सही तीन संगे चले प्रभु निषेधीन उस समय श्री चंद्रशेखर ये हैं तो वैध्यंतु थोड़े जाति के नीचे हैं थोड़े नीचे हैं वैश्य जाति के भीतर ही हैं, परंतु हीन हैं, वैद्य हैं और मुख्य रूप से काम करते हैं लिखिया पने का काशी में इनको अपना काम मिल जाता है क्योंकि काशी पंडितों की नगरी है और वहां पर पुस्तकों का लेखन विशेष रूप से होता है ग्रंथों की प्रतिलिपि कराई जाती है क्योंकि समय तक बहुत ज्यादा प्रेस तो आया नहीं था छपाई तो थी नहीं लिख करके ही पुस्तकें चलती थी और लेखन का कार्य भी एक व्यवसाय था पुस्तकों को लिखने का कार्य यह भी एक व्यवसाय था तो श्री चंद्रशेखर ये हैं लिखिया वैद्य होते हुए भी लिखिया हैं और इनको शास्त्र का ज्ञान भी है क्योंकि जो लिखेगा वो समझ करके ही लिखेगा बिना कुछ ना कुछ तो उसको पल्ले पड़ेगा ही समझ करके लिखेगा इसके बहुत बड़ा लाभ है लिखने में लिखने में और लिखने के साथ साथ बात बड़ी जल्दी समझ में आती है तपन मिश्र ये ब्राह्मण है ही है श्री श्री भट्ट उनको रघुनाथ भट्ट गोस्वामी उनके पिता हैं तपन मिश्र तो ये ये भी साथ में चले महाराष्ट्री ब्राह्मण ये भी चला बोले मैं भी आपके साथ में वृंदावन चलता हूं ये तीन जने महाप्रभु के साथ में चिपक गए कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं हम आपके साथ में वृंदावन चलते हैं दूर है तो तीन जने घरे पठाई ला बड़ी कठिन से बहुत दूर तक ये आए महाप्रभु के साथ में महाप्रभु ने तीनों लोगों को वापिस घर भेजा है और वहां से आकर के शिव प्रभु प्रयाग में आए और प्रयाग में आकर के वेणी माधव उनमें आपने स्नान किया त्रिवेणी में और वेणी माधव जो है उनका दर्शन किया त्रिवेणी जी में स्नान किया वेणी माधव का दर्शन किया और वेणी माधव के आंगन में सुंदर नृत्य किया है प्रयाग में श्रीमद महाप्रभु यमुना जी का दर्शन करके श्री महाप्रभु इनको बड़ा आनंद की प्राप्ति हुई और अस्तभ व्यस्त होकर के ही श्रीमंत महाप्रभु यमुना जी में कूद पड़े वो तो बलभद्र आचार्य ने महाप्रभु को पकड़ लिया बल नहीं महारे प्रभाव होते यमुना जी में जल भी बहुत ज्यादा है इसलिए आपको यहां पर नहीं जाएंगे जानने देंगे पकड़ करके ले आए श्री तीन दिन तक महाप्रभु प्रयाग में रहे और तीन दिन प्रयाग में रहने के बाद में श्री कृष्ण नाम प्रेम इन कहा प्रयागवासी लोगों को भी दर्शन दे रहे हैं और फिर वहां से चलते चलते श्रीमद महाप्रभु पहले तो वृंदावन जाना है इसलिए यदि बीच में बहुत सारे काम आ गए हैं परंतु तो तो फिर भी महाप्रभु सब छोड़ करके सीधे वृंदावन आ ही गए सबसे पहले मथुरा आए महाप्रभु चलते चलते मथुरा चली थे प्रेमें यहां रही आए श्री जहां जहां भी महाप्रभु निवास करें वहां पर नाम का दान करें लोगों को उन्मक्त करें मथुरा निकटे आईला मथुरा देखिला मथुरा के निकट आकर के मथुरा का दर्शन किया मथुरा नगरी को कहा गया है व्रज का पोली पौरी प्रवेश द्वार तो जैसे पौली घर का भाग है भी परंतु तो वह अंतरंग व्यवहार का भाग नहीं है वह प्रवेश का भाग है प्रवेश का स्थान है इसी प्रकार मथुरा को माना तो गया है ब्रिज में, और ब्रिज को मथुरा मंडल के अंतर्गत माना गया है परंतु तो मथुरा को विशेष रूप से रस की भूमि नहीं माना गया रस की भूमि वृंदावन जैसे पौरी वहां पर जूते उतारे जाएंगे सामान रखा जाएगा विश्राम किया जाएगा परंतु तो भोजन शयन का जो व्यवहार है वो पौड़ी में नहीं होगा वो व्यवहार भीतर कमरे में वहां होगा भीतर आंगन में होगा पौड़ी में नहीं होगा ऐसे ही रस का जो व्यवहार है वह विशेष रूप से श्री वृंदावन में तो मथुरा को वृक्ष की पौड़ी कहा गया तो मथुरा ब्रिज में भी है और पूर्व लीला में भी है द्वारका मथुरा एक होकर के विराजमान है जो मथुरा का परकर है वो द्वारका का परकर है दोनों एक होकर के विराजमान मथुरा का तात्पर्य है मतनाते भक्त हृदयम जो भक्तों के हृदय को प्रेम से मथ के रख दे उसका नाम है मथुरा उस मथुरा में श्री प्रभु पहुंचे वहां पर आकर के सबसे पहले श्रीमद महाप्रभु ने जितने भी आचार्य आए वे वैष्णव आचार्य भी सबसे पहले मथुराई आते हैं और में विश्राम घाट के ऊपर जब स्नान करते हैं तब वृंदावन में आने का अधिकार मिलता है प्राय ब्रज यात्रा करने के लिए भी जब जाते हैं तो विश्राम तीर्थ के ऊपर ही जो यात्रा का नियम है वो तो नियम ग्रहण करने की और विश्राम तीर्थ पर ही छोड़ने की यह एक सामान्य पद्धति भी है को इसकी यात्रा में अभी भी पद्धति यही मुख्य रूप से है कि मथुरा जाकर के विश्राम तीर्थ वहां पर नियम ग्रहण करते फिर तो सब दिव्या है मथुरा में ध्यान से कहीं भी श्री अमनाथ जी सब जगह है तो कहीं से भी फिर प्रारंभ कर सकते तो मथुरा दर्शन करके मथुरा को दंडवत प्रणाम किया मथुरा के दो गुण हैं, एक है तारक गुण उसके कारण मथुरा मोक्ष प्रदान करने वाली नगरी है मथुरा का दूसरा गुण है पारक गुण उसके द्वारा श्री मथुरा कृष्ण प्रेम दान करने वाली नगरी है तो तारका जाये मुक्ति ही हर भक्ति स्तु पारका श्री वराह पुराण में मथरा की महिमा का गायन करते हुए ये कहा गया कि मथरा तारक और पारक दोनों गुणों को प्रदान करने वाली होकर के काशी तारक गुण को प्रदान करती है पारक गुण को नहीं देती है परंतु मथरा तारक और पारक दोनों गुणों को प्रदान करती है मथनाती पापान मथरा एक अर्थ है कि पापों को दूर करती है मथुरा का दूसरा अर्थ है मथनाती भक्त हृदय प्रेमणा जो भक्ति के हृदय को प्रेम से मथ के रख दें उनका नाम मथुरा इसलिए श्री मथुरा देवी उनको महाप्रभु ने प्रणाम किया और वहां पर विश्राम तीर्थ में स्नान किया फिर जन्म स्थान केशव देखे कौरिला प्रणाम महाप्रभु कृष्ण जन्म स्थान गए वहां पर श्री पुराने कटराग केशव देवी वहां पर गए और वहां पर श्री केशव देव का दर्शन करके प्रणाम किया केशव का अर्थ है क माने ब्रह्मा ईश माने शिव इन दोनों को भी वह थे माने अपने भीतर समाहित कर लें उनका नाम हुआ केशव तो ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीनों को तीनों जिनके अंश रूप होकर के विराजमान ये केशव शब्द का एक गौण अर्थ हुआ पंत केशव शब्द का मुख्य जो अर्थ है वो मुख्य अर्थ है कि के केशव प्रसाद कामिन्या कामना कृतम श्री रासमे प्रियाजी के बैनी गूथते हुए श्री श्याम सुंदर विराजमान है इसलिए उनका मुख्य रसमे केशव नाम है प्रियाजी की बैनी गूथना वाले यह रस्म नाम है और सामान्य जो ऐश्वर्य का नाम है वो ऐश्वर्य का नाम है जो केशव क माने ब्रह्मा ईश माने शिव इन दोनों को भी आत्मसात करके जो विराजमान है माने ब्रह्मा विष्णु शिव स्वयं विष्णु रूप तो स्वयं ही है तो जो ब्रह्म विष्णु शिव तीनों को आत्मसात किए हुए हैं तीनों के अवतारी हैं उनका नाम केशव और केशव का एक तीसरा अर्थ है को माने जल उनमें जो शयन करें के शयती केशवाहा जो कारण समुद्र में गर्भोध समुद्र में और समुद्र में जो शयन करें उनका नाम केशव तो सृष्टि के अर्थ में केशव अर्थ जो कावेल समुद्र में शयन करते हैं ऐश्वर्य के अर्थ में ब्रह्मा विष्णु शिव इनके अवतारी होकर के जो विराजमान हैं और रस के अर्थ में केशव हुआ श्री विश्वानंद राशेश्वरी प्रियाजू उनके अनुकूल नायक नायक बनकर के जो उनके केशों को बैनी को गूदते हुए रास में विराजमान हो उनका नाम केशव ऐसे तीनों स्वरूपों का दर्शन किया और केशव को प्रणाम किया है जन्म स्थान केशव देख करिला प्रणाम केशव को देख करके प्रणाम किया वहां पर एकाएक वहां एक पर वो जिस समय प्रणाम कर रहे हैं केशव देव जी के मंदिर में वहां पर एक ब्राह्मण न जाने कहां से आ गया मथुरावासी माथुर ब्राह्मण और महाप्रभु के चरण को पकड़ लिया और चरण पकड़ करके ये प्रभु के संग में प्रेमा विष्ट होकर के नृत्य कर रहा है हरि हरि हरे कृष्ण हरे कृष्ण कह रहे हैं हरे कृष्ण कह करके हरि हरि कह करके नृत्य करते हुए श्रीवंत महाप्रभु विराजमान हो रहे हैं और इसने श्री महाप्रभु से कहा कि महाराज मैं आर्य सरल तुम वृद्ध ब्राह्मण कहा थे पायले तुम यही प्रेम धन महाप्रभु पूछ रहे हैं कि महाशय जी हे आर्य तुम बड़े सरल वृद्ध ब्राह्मण हो मुझे एक बात बताओ ऐसा प्रेम में तुम्हारे आंखों से आंसू हो रहे हैं तुम्हारे रोमांच उत्पन्न हो रहा है ये प्रेम तुमने कहां से पाया आज तुम्हारे साथ में मिलकर के तुम्हारे सात्विक भावों को देख करके मैं आश्चर्यचकित आश्चर्य मेरे साथ में जैसे तुम संकीर्तन कर रहे थे और संकीर्तन करते समय तुम्हें तो जैसे रोमांच हो रहा था वो अद्भुत है उस समय वो माथुर ब्राह्मण बोले के महाराज आपसे छपाऊंगा नहीं सारी बात राज्य की खोल दूंगा तो विप्र कहे श्रीपाद श्री माधविंद्रपुरी भ्रमित भ्रमिले आयला ला नगरी मथुरा नगरी के एक समय की बात है बहुत दिन पहले की कि श्री श्रीपाद माधवेंद्रपुरी विचरण करते करते मथुरापुरी आए थे और उन्होंने कृपा करके मेरे यहां पर विश्राम किया था मेरे घर पर और कृपा करके मुझे अपने शिष्य बना लिया मुझे मंत्र दीक्षा भी उन्होंने कृपा करके प्रदान की और मेरे हाथ से उन्होंने भिक्षा ग्रहण की फिर वे श्री जतिपुर आ गए माधवनपुरी के नाम से उस स्थान का नाम जतिपुरा का माधवनपुरी यती है वहां पर निवास किया था और वहां फिर श्री श्रीनाथ जी को गिराजी में जतिपुरा में प्रकट किया तो गोपाल वहां पर प्रकट किए थे और अद्यापी वहां पर गोपाल की गोवर्धन के ऊपर सेवा हो रही है यह सुनकर के श्री प्रभु को परम परम आनंद की प्राप्ति हुई और श्री प्रभु ने इन माथुर ब्राह्मण के चरणों की वंदना की वो ब्राह्मण तो एकदम भयभीत हो गया और दूसर के बोले महारे मुझे वंदना मत करो आप तो साक्षात ईश्वर है उल्टी मुझे मैं एक जीव हूं मुझे बंदना मत करो प्रभु कह रहे हैं नहीं नहीं तुम गुरु हो मैं आपका शिष्य हूंगा और गुरु को शिष्य नमस्कार करता है ये सर्वथा उपयुक्ति है यह सुन करके कह रहा है कि महाराज आप सन्यासी हो ऐसी बात कैसे करे हो सन्यासी तो सबका गुरु होता है बोले सबका गुरु सन्यासी और सन्यासी का गुरु ब्रिजवासी जय जय <laughs> हमारे ब्रिज की कहावत है <laughs> तो, तो वैसे भी सब सबसे श्रेष्ठ होता है ब्रिज की कहावत है पुरानी कहावत है तो भले ऐसा है तब भी फिर क्या हुआ तो किंतु तुम्हारा प्रेम देखी मने अनुमान तुम्हारा प्रेम को देख करके मैं ये अनुमान कर रहा हूं कि माधवेन्द्रपुरी संबंध घर जाओ जरूर तुम माधुद्रपुरी से संबंधित हो उस समय श्री बलभद्र आचार्य उन्होंने जब कहा तब ये परम परम आनंद आनंदित हुए श्री महाप्रभु उस समय बलभद्र आचार्य को लेकर के माथुर सनौर या ब्राह्मण के पास में आए यदि अब सन्यासी सना सनोरिया ब्राह्मण उनके यहाँ पर भिक्षा नहीं करते हैं परंतु श्री माधवेन्द्रपुरी ने भिक्षा की थी इसलिए श्रीमद महाप्रभु ने भी इनके यहाँ पर भिक्षा ग्रहण की प्राय तीर्थ सेवी भी जो हैं वो सनौरिया ये तीर्थ सेवी भी प्राय होते तो है सहित ब्राह्मण सनोरिया घरे सन्यासी न करे भोजन सन्यासी सनोरिया के यहां पर भोजन नहीं करते हैं परंतु फिर भी महाप्रभु ने इनके वैष्णव आचार को देख करके इनके श्री माधवनपुरी ने इनको शिष्य बनाया है इनकी भिक्षा अंगीकार की है महाप्रभु पंच द्रविण और पंच गौर ये माने नर्मदा नदी के नीचे की तरफ जो पांच ब्राह्मण हैं वे पांच पंच द्रविण कहलाते और वे तेलंगा आदि जो ब्राह्मण हैं भट्ट जाति वे पंचद्रविण में विराजमान हुए सभी वैष्णव आचार्य प्राय पंच द्रविण वहां ही श्री शंकराचार्य बल्लभाचार्य रामानुज सब पंचद्रवणों में कहीं विराजमान रहे नर्मदा के इस ऊपर की उत्तर भारत में जो ब्राह्मण विराजमान हुए उनमें पंच गौड़ होकर के विराजमान वे एक समय ऐसा था जबकि सनाड्य गौड़ ये दो अलग अलग थे परन्तु फिर काल के प्रभाव से आप तो सब एक होकर के विराजमान हो गए आपको कोई इस प्रकार का व्यवहार विचार नहीं है कौन सनोड़िया है कौन गौड़ है फिर ऐसा विचार अब नहीं है अब सब एक होकर के विराजमान और यहाँ पर गौड़ों की सनाडियो में सनाडियो की गोड़ों में अब खूब विवाह संबंध आनंद तो आप कोई परेशान नहीं तो सनौरिया घरे सन्यासी नाकर भोजन इनमें गौर अपने आप को थोड़ा सा बड़ा मानते हैं और परम शुद्ध अधिक शुद्ध करके मानते हैं कर्मकांड में विशेष मानते हैं जो लोग विशेष रूप से कृषि जीवी हो गए हल चलाने वाले हो गए उन ब्राह्मणों को थोड़ा हीन करके माना, माना गया पहले परंतु तो अब वो बात नहीं है अब तो समझ गए कृषि भी बिल्कुल मैकेनिकल हो गई है इसलिए आपको कोई बात नहीं तो वो एक अलग बात है आ, तो शिष्य का तार श्री माधव पुरी जी ने जब शिक्षा इनको शिष्य बनाया है तो महाप्रभु भी उस समय यही विचार कर रहे हैं कि जैसे बड़े करते हैं वैसे ही छोटों को भी करना चाहिए यद यद आश्चरित श्रेष्ठ एव जन सणम करते लोक सदन वर्तते बवों का अनुसरण ही हम कर रहे हैं शास्त्र भी कह रहे हैं तर्को प्रतिष्ठा है। श्रुतः श्रुतियां तर्क को नहीं मानती हैं तर्क की सर्वदा अप्रतिष्ठा हो करके ही विराजमान है तर्क दिया जाएगा दूसरा बलवान तर्क तो पहला तर्क हट जाएगा श्री यमुना के चौबीस घाट श्री मथुरा जी में विराजमान महाप्रभु ने उन चौबीस घाट घाटों में यथासमय रहते हुए वहां पर स्नान किया और वहां पर तीर्थ स्नान करते हुए वहां के मथुरा के जितने भी तीर्थ स्थान है उनका दर्शन किया स्वयंभू ब्रह्मा जी उनके मंदिर का दर्शन किया विश्राम तीर्थ पर गए दीर्घ विष्णु उनका दर्शन किया भूतेश्वर भगवान का दर्शन किया महाविद्या का दर्शन किया गोकर्णेश्वर उनका दर्शन किया है अब श्री महाप्रभु की हृदय में चाहे कि मैं व्रज यात्रा कर रहा हूं चौरासी को सो व्रज यात्रा करने के लिए श्रीमंद महाप्रभु गए ब्रज की परिक्रमा तो महाप्रभु मध्यमंडल जो है मध्यमंडल की परीक्षा परिक्रमा विशेष रूप से श्रीमंद महाप्रभु ने की जहां पर पंच योजनात्मक वृंदावन कुछ ऐश्वर्य भाग और वर्तमान में जो चौरासी कोष है उनमें पंच योजनात्मक वृंदावन पांच योजन का वृंदावन माने 60 को साठ किलोमीटर पांच का मतलब हुआ 60 किलोमीटर तो यहां से काम तक लगभग 60 किलोमीटर है तो ये तो निष्ठा नित्य अष्टकालीन लीला के बिहार की भूमि है फिर इसके बाद में कुछ ऐश्वर्य में स्थान जैसे डी कामबन आदि इनके बाहर के कुछ प्रदेश वे ऐश्वर्य स्थान वे भी ब्रिज की सीमा में ही चौरासी को उसकी परिक्रमा में ही आगे और इधर जहां से श्री कृष्ण की बाल्यलीला हुई थी और वहां से फिर वृंदावन में श्री कृष्ण आप तीन वर्ष चार महीना के जब ब्रिज में आए उस समय तो श्री कृष्ण की जन्मभूमि और गोकुल दाऊ जी उसको भी लेकर के ये चौरासी को उसकी अभी भी परिक्रमा विराजमान है तो इसमें मध्य मंडल का कुछ भाग और अंतर मंडल पंचयोजनात्मक वृंदावन पंचयोजन निवास चौरासी को उसकी परिक्रमा अभी भी वृक्ष चौरासी को उसकी परिक्रमा विराजमान है और ये कहते हैं कि चौरासी को उसकी जो परिक्रमा दे वो चौरासी के बंधन से मुक्त हो जाए उसे पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती है इसलिए श्री महाप्रभु आप ब्रज मंडल की परिक्रमा देने गए महाप्रभु ने कुछ स्थान गए कुछ स्थान नहीं भी गए जैसे नंदगाम तो गए महाप्रभु परंतु बरसाने का उल्लेख नहीं है बरसाने का उल्लेख नहीं है नंदगाम का उल्लेख है शायद इसलिए होंगे कि स्वयं राधिका रूप है इसलिए वहां पर नहीं गए मुझे वो महाभाव की दशा उसको प्राप्त करने के लिए इसलिए अपने प्रिय श्री कृष्ण उनके स्थान पर गए बरसाने नहीं गए तो ये श्रीमंत महाप्रभु की उन पर, आ, स, तो बन देखवार प्रभु मन हो द्वादश वन इनका दर्शन करने की प्रभु के हृदय में अभिलाषा हुई प्रमुखतः श्रीमंत महाप्रभु ने द्वादश वनों का दर्शन किया बारह बन जो है उनका दर्शन किया ब्रज के सहित ब्राह्मण संगे और उस ब्राह्मण को महाप्रभु ने अपने संग ले लिया मधुबन तालबन कुमुदन बहुला इनमें श्री महाप्रभु गए अलग अलग ये बंग हैं मधुबन जो है वह विशेष रूप से श्री कृष्ण जन्म के बहुत पहले कृष्ण जन्म तो हुआ है अट्ठाईसवी चतुर्युगी के द्वापर में जबकि ध्रुव जी ने मधुबन में तपस्या की प्रथम वैवस्व जो मनु है तो वर्तमान वैवस्वत की बात नहीं है स्वयं बहुमन मंथर में जो पहला सतयुग हुआ उस समय भी श्री मथुरा में आ करके श्री ध्रुव जी ने तप किया तो नामों नित्यम तो नाम करके बन में श्री जी गए मधुबन कृष्ण नित्य विराजमान हैं। तो इसका मतलब है कि उस समय भी कृष्ण वो वन श्री कृष्ण की लीला भूमि के रूप में प्रसिद्ध था तो मथुरा से जाकर के उस आदि सतयुग में ध्रुव जी हुए और ध्रुव जी ने मधुबन में जाकर के तप किया था और मधुबन सारी मन की इच्छाओं को पूरा कर देने वाला तो मधुबन गई तालवन में आपने प्रलंबासुर उनका वध किया बलदाऊ जी ने बलदाऊ जी के साथ में प्रलंबासुर का वध किया कुमुदन जो है उनमें सुंदर पुष्प हैं उमुद हैं उनके साथ में पुष्प बिहार करते हुए विराजमान बहुलावन इन में बहुला नाम करके लक्ष्मी जी जहां पर विराजमान हैं और बहुला बंद में जहां गैयाओं का अत्यंत प्रेम और बहुला नाम करके एक गये गाय उसके सत्य को देख करके गऊ पूजा का विधान बहुला बंद में विशेष रूप से किया गया एक बहुला नाम करके गाय थी वो चढ़ने के लिए गई थी बच्चा कहीं नदी के किनारे पानी पी रहा था वहीं बधा हुआ था इतने में ही एक शेर में वो गाय जो थी वो पानी पीने के लिए आई और पानी पीने के लिए जैसे ही आई तो शेर में उसे गाय को दबा लिया अब वो गाय ये बोली कि भैया तू मुझे खाएगा तेरा भोजन है ठीक है मुझे खा जा कोई परेशानी की बात नहीं है मेरा बच्चा भूखा है मैं उसको जरा दूध पिलाऊं तो बोला बच्चे के पास में आई और बच्चे को बड़े चाप चाप से मां तो माई है बड़े चाप से बच्चे को चाट रही है और दूध पिला रही है और कह रही है बेटा आज तो मैं तुझे दूध पिला रही हूं फिर आगे कौन पिलाएगा अब मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जा रही हूं बोले कहा जा रही हो? बोले शेर से बचन कहकर आई थी कि मैं बच्चे को दूध पिला करके और अभी आती थी और मैं झूठ नहीं बोलूंगी तो गाय जैसे मैं शेर के पास में आई वो बच्चा बोला बोले माम मैं भी तेरे साथ में चलूंगा और बच्चा जैसे ही आया शेर को देख करके कह रहा है मामा मामा माँ मा, मा आ गई है शेर बोला कि बेटा तैने मुझे मामा कहा और मामा कहा तो अब बेटे को थोड़ी को थोड़ी मारूंगा नहीं ब्रह्मा विष्णु शिव ये तीनों के तीनों कहीं प्रकट हो गए और श्री बहुला स्वरूप में वहां पर श्री कृष्ण उनकी ये गाय है ऐसा ये विचार करते हुए उस गौ संरक्षण का गौ सेवा का कहीं आदेश प्रदान किया ऐसी बहुत सारी जितने भी वन हैं उन सब वनों की अलग अलग आ, उनसे अलग अलग उनसे संबंधित चरित्र जो हैं वो विराजमान हैं तो मधुबन तालबन कुमुदन बहुला बन वहां गए स्नान किया प्रेम में आविष्ट हो रहे हैं गैयाओं के साथ में महाप्रभु सारी गाय घेर करके खड़ी हो जाएं कोई महाप्रभु को चाट रहे हैं मृग मृगी इनको भी देख रहे हैं पिक शुक ये भी नाचने लग जाए ना वृंदावन का दर्शन करके अपूर्व आनंद की प्राप्ति हुई है वृक्ष के ऊपर महाप्रभु उस समय बैठे हैं और उस समय शुक्रिका इनके मधुर संवाद को श्री महाप्रभु वृक्ष के नीचे बैठकर के सुनते हैं मध्यान्ह लीला में जावे श्री प्रिया आप श्री वृंदावन राधाकुंड कुंज में श्री वृंदावन निकुंज में जब शयन कर रहे हैं उस समय शिवप्रिया लाल को जगाने का समय आ गया मध्यान्ह व्यतीत होने को आ रहा है और उस समय जगाने का समय आ गया तो वृक्ष की डाली के ऊपर एक डाली के ऊपर सुख और एक डाली के ऊपर सारिका ये बैठे हैं और महाप्रभु दर्शन कर रहे हैं कि सुख सारिका प्रभुर हाथे उड़ी पवे प्रभु के शूनिया गुण श्लोक पढ़ कि सुख सारिका उठ करके श्री महाप्रभु के हाथ के ऊपर आकर के बैठ गए दो वृक्ष के ऊपर अलग अलग बैठे थे और महाप्रभु के हाथ के ऊपर दोनों हाथों के ऊपर एक हाथ के ऊपर सुख और एक हाथ के ऊपर सारिका आकर के विराजमान हो गई श्री महाप्रभु के सामने ये कृष्ण के गुणों का गायन कर रहे हैं और शुक्र जो है वे कृष्ण के गुणों का गायन करते हैं और सारिका राधा रानी के गुणों का गायन करते हैं बड़ा सुंदर प्रसंग है ये मध्यान्ह में जैसे युगल सरकार को जगाने के लिए सुख का मिथ्या कला करते हैं ऐसे यहां पर मिथ्या कला कर रहे हैं शुक कहता है कि सौंदर्यम ललनाद धैर्य लीला रमा वीर कंदुकता ममला पारे परार्ह गुआ शीलम सर्वजना प्रभो विश्वं विश्व विश्वजनी अवताप कृष्णो जगन्मोहना के अरिशारिका चुप रहे मेरे कृष्ण की जितनी महिमा है उतनी तेरी राधिका की कहां से आई मेरे कृष्ण ऐसे हैं झूठ मूट का कला है मिथ्या कला का रहे कि सौंदर्यम ललनाद धैर्य दलनम श्री कृष्ण का सौंदर्य ललनाओ के भी धैर्य का दलन करने वाला है उनकी लीला रमा उनकी लीला देख करके रमाके हृदय में भी ये अभिलाषा उत्पन्न हो क्या हाय बैकुंठ में नारायण के साथ में रास संभव नहीं है मेरे नारायण जब कृष्ण रूप में श्री यमुना पुलिन में क्रिया कर रहे हैं उस समय जो लीला संभव होगी वह कहीं दूसरी के नहीं है तो लीला रमा संभव नहीं श्री रासलीला वह लक्ष्मी को भी आकर्षित कर लेने वाली और लक्ष्मी भी रास में सम्मिलित होना चाहे श्री कृष्ण का एक गुण हो गया सौंदर्य दूसरा गुण हो गया लीला अब तीसरा गुण है वीर्यम कृष्ण का पराक्रम कैसा है कि कंदुकता जिन्होंने अद्रवर्य मानी श्री गोवर्धन उनको गेंद बना करके उछाल करके अपनी कन्नी उंगली के ऊपर धारण कर दिया और नचा रहे तो कंदुकता माने गेंद बना लिया है अद्रव्यम श्री गिरिराज को और उनके गुण कैसे हैं चौथी वस्तु हो गई गुण गुण कैसे हैं बोले अमलहा पारे पार्धम वे अमल हैं और परार्थ माने परार्थ जो सीमा असीम सीमा उसके भी पार होने वाले हैं असीम उनके गुण पांचवी चीज है शील उनका शील कैसा है चरित्र कैसा है कि सर्व जनान रंजन महो सभी जनों को आनंदित करने वाला कृष्ण का स्वभाव सभी जनों को आनंदित करने वाला मस्मक प्रभु ऐसे हमारे जो प्रभु हैं उन कृष्ण की महिमा का मैं तेरे सामने क्या गायन करूं विश्वम विश्व जनीन कीर्ति अवता श्री कृष्ण विश्व जनीन कीर्ति वाले हैं है अर्थात तो उनकी कीर्ति सारे विश्व में फैल रही है अवतार ऐसे कृष्ण हमारी रक्षा करें जगन तो पांचवी वस्तु हुई शील और छठी वस्तु हुई कीर्ति ऐसे ये रस के जो छह गुण हैं उन छह गुणों का वर्णन किया कि मेरे कृष्ण छह गुणों से युक्त हैं शुक के द्वारा वर्णन सुनकर के वो सारे का कह रही है कि अरे शुक्र चुप्र है मूकी भाव मूकी भाव ज्यादा बड़बड़ कर मत बोल हमारी स्वामी के आगे तेरे कृष्ण उनके गुण कहा से आए और वो राधिका की महिमा का गायन करते हुए बोली सारिका कि श्री राधिका या प्रियता स्वरूपता श्री राधिका की प्रियता स्वरूपता सुशीलता नर्तन नृत्य और गायन की चातुरी उनकी गुणाल संपत्ति गुणों की संपत्ति उनकी कविता ये अद्भुत ऐसी है कि तेरे जो जगन मोहन है उनके भी चित्त को मेरी राधिका आकर्षित कर लेती है कृष्ण को भी वशीभूत कर लेती है इसको सुनकर के शुभ बोला क्यारी सार का चुप रहे ज्यादा बोले मत हमारे कृष्ण कोई कम है क्या देख वंशीधारी जगन्नारी चित्रहारी ससार के बिहारी गोपनारी भी जी आन मदन मोहन श्री कृष्ण वंशीलहारी हैं जगत की नारियों के चित्त का हरण करने वाले हैं वे बिहारी हैं बिहार करने वाले हैं और तेरी तेरी स्वामी रूप जो श्री राधिका हैं उनके चित्त को भी गोप नारी चित्तहारी उनके चित्त को भी वे हरण करने वाले हैं ऐसे मेरे मदन मोहन उनकी जय हो जय जी आन मदन मोहन सारिका कह रही है कि अरे चुप रहे चुप रहे राधा संगे यदा भाती तदा मदन मोहन जब तेरे मदन मोहन मेरी राधिका के साथ में हैं तब तो वे मदन मोहन कहलाते हैं अन्यथा विश्व को मोहित भर निकल परंतु वे स्वयं श्री राधिका से मोहित रहते मेरी राधिका बड़ी ऐसे शुक्र सारिका परस्पर विवाद करते हुए जिससे विराजमान है महाप्रभु के हाथ से उड़ करके सुख सारिका उस समय दोनों फिर से पेड़ के ऊपर जा बैठे हैं। मयूर का कंठ का दर्शन करके महाप्रभु को श्री कृष्ण की स्मृति हो गई पृथ्वी के ऊपर गिर गए हैं। उस समय श्री भट्टाचार्य के साथ में वो ब्राह्मण सनाधि जो ब्राह्मण है सोनौरिया ब्राह्मण वो महाप्रभु के हाथ पैर इनको मसल रहा है अस्त व्यस्त में श्री महाप्रभु कृष्ण नाम कृष्ण नाम का जब उच्चारण किया उस समय उठ गए और माथुर ब्राह्मण इनके गले को पकड़ करके आप आलिंगन करते हुए विराजमान हो रहे हैं कभी पृथ्वी के ऊपर लौट लोट, लोट रहे हैं नीलाचल में अब यहां पर शिव की दशा का वर्णन कर रहे हैं के नीला चले छिला ये प्रेमावेश मौन वृंदावन ए पथे सही ही शतुन नीलाचल में महाप्रभु को जो प्रेमावेश हुआ वो वृंदावन में आकर के मानो सौ गुना बढ़ गया मथुरा दर्शन करके वह हजार गुना बढ़ा और जब द्वादश बनों में विचरण कर रहे हैं तब वो लाख गुना बढ़ा है अन्य देशे प्रेम उछले वृंदावन नामे कहीं दूसरे जाते वहां वृंदावन के नाम में नाम से ही भगवान का प्रेम उछले परंत यहां जब आए हैं तो साक्षात भ्रमण कर रहे हैं उस आनंद का क्या ठिकाना इसी तरह से श्रीमद महाप्रभु ने ब्रिज के बारह बनों में ग्यारह बनों में विचरण किया और 11 वन के बाद में सबसे अंत में में वन श्रीमद् वृंदावन में श्री महाप्रभु उस समय पधारे हैं प्रेम में आविष्ट होकर के स्नान भिक्षा देख ये केवल संस्कार के कारण महाप्रभु करते हुए चले जा रहे हैं ये श्रीमद् महाप्रभु की वृंदावन आगमन लीला का वर्णन किया अब श्री वृंदावन में श्रीमद महाप्रभु कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्रीमंत महाप्रभु फिर वृक्ष की परिक्रमा देकर के अंत में श्री महाप्रभु वृंदावन पर हारे बोल वृंदावन धाम की जय वृंदावन दे हरि लाल की जय श्री गौर हरी की जय जै। अब जैसे श्री वृंदावन में आएंगे उस लीला का यहां पर वर्णन करें निवास उसकी वृन्दावन आगमन ये अपूर्व आनंद की प्राप्ति गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा हरि गोविंद जय जय राधारमन हरि गोविंद जय गौर हरी बो जय जय श्राधी शि